शेशी रामकृष्ण श्रीरामकृष्णकथामृत सप्तम पर छेद अदृष्टपूर्व शस्में दृष्ट्वा भयन चथ मनो मे तदेव मे दर्शय दूप प्रसिद्निवास गीता एक पंचच्वरीश्लोक ब्रह्म सामने प्राथना पद्धतिथाई ईश्वर सेणन पूर्वक दक्षिण राधाका अलंकारापहरणसिकादशवर्षे श्रीरामकृष्ण शिवनाथी प्रति अयि भो युष्मा ऐश्वर्य ऐश्वर्य कुत एतावत केशव अवदं। एक वर्ण्य अहम केशवस तद वचनमदा सर्वे त्रा कालीरम अगछन मयोक्तम मयोक युष्मा कीदश क्रियते क्रीयते शुश्रूशूरश्मी अतो गंगाघट्टे साछादन चुरे सभा सेशवस वक्त आरेभे अत्युतम अभासत मम भावो भाव जाता परेशव अहम अवदम ऐत कथम बृशे भो त्वया त्वया भोईश्वर या कीदश तारा कृता सागर कृत ये स्वयं ऐश्वर्य ईश्वर ऐश्वर्यर्णनायाम यदा राधाका से आभरनापहरण जाता तृतीयकर्ता रासमणेह जामाता राधा राधाका से गत्वा श्री प्रभु वक्त मारे भे धित प्रभो त्वं तवा भरणं रक्षि न समर्थो भव अहम तृतीयकर्तावम सादृशी मती स्वयं लक्ष्मीसासी पदसेवा कौती तस्वरिया भरण तव कृत महद कि ईश्वर पक्षे काचिन कानीचन मृत्नी थिदीनबुद्धिवचन न वक्त किमश दात शक्नो अतो वच् यनंदो तमेव लोका वाहछति तस् कति गेहां कतिद्यायनजन किंक स एक कि नरेन्द्र यदा पशा तदा विस्मरा सवसृत्ति पितृक कतिभातृकस कद विस्मृत्या पृष्टवा ईश्वर से मधुर्यरसम्जन कुर तशनता सृष्टि अनम ऐश्वर्य तबदुदंतेन अस्मा किनस्तवनक तन्माधुर्यपूर्णं गानं मज्ज मज्ज निमज्ज रेरूपसागरे मे मनः तलातलपातालम् अन्विष्य प्राप्स्यसि रे प्रेमरत्नधनम् अन्विष अन्विष अन्वेषा अन्विष्य प्राप्स्यसि हृदि बृन्दावनं दीपदीपै दीपय विद्वर्तिं ज्वलिष्यति हृदि निरन्तरम् ड्यां ड्यां ड्यामिति कुर्वाणः तटे नौकां कः स चालयति क्यूर्व वदति शृणु शृणु शृणु चिन्तय गुरुश्रीचरणं किन्तु दर्शनात् परं भक्तस्य वाञ्छा भवति तल्लीलादर्शनस्य रामचन्द्रो रावणवधात् परं राक्षसपुरीं प्रविष्टः वृद्धा निक्षा धावन्ती प्रणश्यति स्म लक्ष्मण अवदत राम कि वदा निका इतोक प्राप्तवी तस्तावती प्राणभति प्रणश्य रामचंद्रो निभयदुस्सर समीपे आनीय यदा प्रपक्ष तदा निवतना जीवामी तवितावती लीला दृष्ट अतो भूयसी अेजुविषा अस्त भूयसीं बहुत द्रक्षा सम सां हाष्यम शिवनाथ प्रतिदृक्षा जायते शुद्धात्म दर्शन विना किमलब सैम शुद्धात्मन पूर्वजन्मनो बंधु प्रतीय कशन ब्राह्मक्त पप्रक्ष महाशय अभीता जन्म स्वीक्रीय जन्म बहुनिमे व्यतीता जन्मा राम श्रीरामकृष्ण आम श्रुत मैं जन्म अस्ती ईश्वरकार्यम अस्म क्षुद्रिया कथं ज्ञात शक्य बहुत अतः अविश्वास कर्त न शक्य भीस्मदे देहत्याग क्यसय्यां शयानोस्त पांडव पांडवा कृष्णन सह सर्वे दंडा ते अप्यीस्मदे से चक्षुष नीर निसरती अर्जुन श्रीकृष्ण अवदत भ्राता किय पितामह स्वयं भीमदेव सत्यवादी जितेद्रिय ज्ञानी अश्ट वसु नाम एको सोपि अष्टशूना वशु सोहत्यागसम मयावशा क्रंदतीय एक विषय निवेदेश स उवाच कृष्ण यासी अहम तदर्थम न क्रा यदा चिंतिया यद ये पांडवा स्वयं भगवत्सारथिक तेपे निरवसान दुखसक तदा तदातं मा कृंदा यदव कि बोधुम नशकर्तनानंदन सभक् सामज गृह इधं सन्ध्योपास्थ स रात्रिपाय साधवादनिता सन्ध्याय चतपंचदात्मक परंरात्रि जोत्स्नामयी ज उद्यान सेृक्षराजि लतापल्लवाणी शरच्चंद्र विमल किलबद्रूपतया प्रतिभा स्म इत सजगृहे संकर्तनम आरबान श्रीरामकृष्ण हरिप्रेम प्रमत्त सन् नृत्य ब्राह्मक्ता मृदंगकतालम आदा तम परवृवत नृत्य सर्वे एव भाव प्रमत्ताक्षात्ती साव हरिना वर्धते पिता ग्रामवासिनो हरिना शुण्वती मनसा च उद्यान स्वामी भक्तायेणीमाधवाय बहुत साधुवाद प्रयक्ष की श्रीरामकृष्ण भूमत सन् जगन्मात्रे प्रणमति प्रणमन भड़ति भागवतम भागवत भक्त, साकारवादी भक्त निराकारवादी भक्त भगवा च्नीच प्रणाम भक्चरेशु समाजस्य साकारवादीचु निराकारवादीचु प्रणाम प्रातं ब्रह्म ज्ञानीचरु ब्रह्म सामने ब्रह्मज्ञानीचरु प्रणा वेणीमाधविधोपाधेय सामोजनम व्यधाई तथा संवेता सर्वान्क्ता आपरीतोष अभोजयत भक्त सहित उपवेश सानंद प्रसाद स्वीकृत